ना हरी भगण वेद की पावन गंगा और सुखदेव जी की कथा का मृतपान हम कर रहे हैं वे महाराज परीक्षित को भक्ति के रहस्य समझा रहे, रहे हैं महाराज परीक्षित जानना चाहते हैं कि भक्ति क्या है तुमको तो भगवान की लीला कथाओं के द्वारा बता रहे हैं कह रहे राजन योग की अंतिम अवस्था का नाम भक्ति है जब जीव आत्मा के साथ पूर्ण रूपेण योग कर लेता है उसी से जुड़ जाता है भक्ति तब आरंभ होती है उससे पूर्व वो साधक है भक्ति कर रहा है अवस्था नहीं पाया है हम लोग समझते हैं कि हमने सुबह शाम पूजा कर ली तो हम भक्त हो गए ऐसा नहीं है प्रकाश भक्ति के अमृत को पाने के लिए उसे जीवन को एक स्वरूप देना होता है और उसी उस जीवन को स्वरूप देकर के ही आगे बढ़ना पड़ता है उसी के लिए गुरुकुल की शिक्षा है और वो मार्ग है पांच महावाक्यों का वेद का जिसे हम पहले भी जान चुके हैं लेकिन शुभदेव जी महाराज के साथ हम इसे पुनः ग्रहण करेंगे एक है तत्व असि। ये आरंभ है मेरे जीवन का तत्व असि, तेजो असि। और फिर जीवन की पटरिया क्या हैं? किन पटरियों पर जीवन की गाड़ी चलेगी एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते फिर अहम ब्रह्मास्मि, और जब हम सोहम अष्टमी की अवस्था सोहम की अवस्था को प्राप्त करेंगे तब यहां से भक्ति का आरंभ होगा इससे पहले हम भक्त बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं मंजिल पर नहीं है रूप नहीं पाए और जब जब हम अपने आप को झूठे सर्टिफिकेट लगा लेते हैं तो हम एक गलत अवस्था को सही मानकर सही राह कभी नहीं चल पाते है। कहा तत्व हमें अर्थात वह तुम हो बस इतनी सी बात है और तत्व से तुमको पाना है मुझे जिसने तत्व से नहीं पाया उसने उसे कभी नहीं पाया जो तत्व से उसे नहीं जानता है वो सारी दुनिया और तीर्थों पर भटकता हुआ भी उसे नहीं पा सकता और उसी तत्व को पाने की प्रक्रिया है तत्वसी मैंने उस तत्व को खोजने के लिए क्या किया सी वह तुम हो जाना मैंने पहचाना मैंने और अपनी ही धारणा का अपनी ही भावना का अपनी ही इच्छाओं का रूप ही ईश्वर मैं ही गोविंद तुम्हें देता चला गया क्या किया बनाया शरीर के जैसा मंदिर पलथी जैसा चबूतरा बना के जैसा कमरा लगा सिर के जैसा गुंबद बिठाकर, जटाओं के जुड़े स कलश सजाकर, आत्मा-शरीर की मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठित कर तुम्हारी बनाया घर तुम्हारा और मैं बना जीव रूप पुजारी यही तो मंदिर है और यहां से मैंने भक्ति की राह चलने का संकल्प लिया आपने तो कहा जहां चले हैं वहीं बैठे रहेंगे आगे बढ़ेंगे हा? जबकि भूल गए राह लंबी है इसीलिए तो उम्र के सौ बरस दिए उसने और हमने तो यहीं पर सारी दुकानें सजानी चाहिए संसार बसाना चाह आगे तो हम बढ़ना ही नहीं चाहे हमको लगा कि बस यही जो है और यही मंजिल है कहा ये नहीं है यहां से तो मेरी यात्रा का आरंभ है ये स्टेशन है जहां से जीवन की गाड़ी अब आगे बढ़नी है भक्ति के मार्ग पर तो बनाया घर तुम्हारा नाम दिया देवालय घर तुम्हारा स्वरूप मेरा अपने कोई तो बनाया हूं मंदिर में क्योंकि मेरी यात्रा मेरे भीतर जाएगी और मेरी दसों इंद्रियां बाहर हैं इसलिए भीतर को बाहर बिठा दिया है कि जहां देखूं तुझे देखूं मैं जानता हूं मेरी यात्रा मेरे भीतर उतरेगी ये कहीं पहाड़ों और पर्वतों पे नहीं जाएगी ये तो मेरे गहरे गहरे बैठती जाएगी यात्रा बड़ी विचित्र है परछाइया बाहर हैं और परछाइयों से लक्ष्य का संधान मुझे भीतर करना है जैसे कि अर्जुन ने किया था कि कड़ाव में देखना है और मछली पीन रही है मेरी भी यात्रा वही है इसीलिए बाहर परछाइया खड़ी कर दी हैं कि इनसे भीतर का संधान करूंगा भीतर अथा गहराइया है वह सूरज जो 9 करोड़ मील दूर है उसे मेरी आंखें देख लेती हैं और ऐसे हजारों सूरज को तेज देने वाला जो महासूर्य है वो आत्मा होकर मुझ में बैठा है मेरी आंख नहीं देख पाती है इतना गहरा है मेरे भीतर और मेरी यात्रा भीतर जाएगी उस अंधेरे में कैसे खोजूंगा उसे तो कहा अगला पड़ाव आएगा तेजो ऐसी अब तेरे पास ना लाइट होगी ना सर्च लाइट होगी ना टॉर्च होगी भीतर उसका तेज ही होगा और उसी की ज्योति होगी धारणा उसकी में ध्यान में जाएगी क्योंकि तो बाहर से जो तस्वीर मैं देखता हूं वो रोशनी के साथ मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करके बिंब बनाती है दिमाग में जाकर तो मुझे लगता है कि सब लोग बैठे हैं लेकिन मुदी आंखों में जो तस्वीर बनी थी उसका तेज आया कहा से जो सोते में स्वप्न देखा उसे रोशनी मिली कहां से मूंद की आंख जब मैं कल्पना करता हूं अतीत की किसी दृश्य की तो उसे रोशनी देता कौन है वो चित्र बनता कैसे है तो कहा तेजो ऐसी रोशनी भी वही होगा राह भी वही होगा वही बैसाखी है वही सहारा है वही मंजिल है वही पथ है और वही रोशनी है तुझे बाहर के सहारों को नकार के ही उसकी राह पर आगे बढ़ना होगा और यूं जब तू तो उसकी ज्योतियों में नहाता रहेगा उसी में डूबा रहेगा तो अगला द्वार खुलेगा एको ब्राह्म द्वितीय नाचते क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई आज तो मेरे ना गिरधड़ गोपाल बाकी सब कोई और जय गोपाल <laughs> ये कौन सी बनती है भाई <laughs> ये दोस्त है ये दुश्मन है ये घर वाला है ये बाहर वाला है ये बेटी है ये बेटा है तो मेरे ना गिरधड़ गोपाल बाकी सब कोई <laughs> और जय गोपाल जय गोपाल है <laughs> मनाला भी भजन करके आपने भी सुन लिया कहा नहीं एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कि अब तो ना रहना आप ही हो भीतर हो बाहर हो हर हो श्री राम में समझ जग जा वो एक ब्रह्म है वो एक आत्मा है द्वितीयो नास्ति दूसरा नहीं है कोई वही सब में है मुझे उसी में जीना है उसी में रहना है उसी में टूटना है भक्ति ने अगला चरण पाया है कि सारा अतीत वर्तमान मेरा तेरा इस सब से उपरां विरक्त हो जाना है और अपनी भी एक चिता जला देने है कि अब मैं भी ना कोई बस वही है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कहा ना कि प्रेम गली अति अतिशांकी में दो न समाए और हम तो बीस समाए बैठे हैं जब मैं था तब हरी नहीं जब तक बुझे मैं है मेरे पास ईश्वर नहीं है मैं अपने आप को तो दे रहा हूं कि मैं भाग दू ना जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं। मेरा भी अता पता गया। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती भक्ति इसका नाम है ये एक परमोच परिपक्व मानसिकता का स्तर है एक बड़ा मेच्योर एबल मेंटल लेवल है बोली मानसिकता इसे नहीं पा सकती यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। सेल्फ अंधभक्ति की राह नहीं है ये सनातन धर्म में। क्योंकि जो बहुत परिपक्व होगा वही तो परिस्थितियों के भान से अपने को विरक्त कर पाएगा तो वह हर परिस्थिति से चिपकता न रहेगा और जो बाहर हर बात में चिड़ रहा है चिपक रहा है हर एक की उसको चाहत है आहट है वो भीतर किया जाएगा और गया कब है वो वो अंधा है अपने को पल नहीं पा रहा है जो भीतर जाग रहे होते हैं वो बाहर सहज होकर हर राह से गुजर जाते हैं क्योंकि भान ही नहीं ले पाते हैं भान तो भीतर बैठा है और जो बाहर हर चीज में उम्मीद में ऊंच नीच आहट चाहट कर रहे हैं वो बड़ी सड़ी बौलिक घटिया मानसिकता में है उसे वो उपलब्धि समझ रहा है ये और भी गिरा हुआ उसका मन का स्तर है बुद्धि का स्तर है परिपक्व मानसिकता एक मस्त हाथी की तरह अपने राह गुजर जाती है कुत्ते गधे रे के हाथी पे असर नहीं आता है तो एक गरी गंभीर मानसिकता है एक परिपक्व मानसिकता का स्तर है और एक सड़ी हुई छोटी मानसिकता है कि हर बात में कूद फांद रहे हैं हर बात में आहत हो रहे हैं हर बात में देख हो रहे हैं हर बात से उनको शिकायत है कि बहुत सड़ी हुई मानसिकता है ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ये परमोक्ष मानसिकता का स्तर है एक और ब्रह्म द्वितीय गुरु अब सर में का भाव रहेगा बाहर तो निभाना है लिपटना तो कुछ से है तो फिर बाहर तो निभाना है जैसे निभ निभाए जा भान भी नहीं लेना अगर किसी ने कह दिया कि मैं बहुत गलत हूं तो क्यों बुरा मानना कह देना आप हो सकता है ठीक कह रहे हो क्योंकि मैं बाहर सावधान नहीं है। चलिए अच्छा मैं गलत हूं आप मुझे भूल जाओ मैं तो भूला ही हूं आपको मुझे तो गोविंद याद करना है तो बुरा क्या है किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो कहा मैं नहीं वो जो मुझ में बैठा है ना उसकी अच्छाइयों से अच्छा दिख रहा हूं वो तेरे भीतर भी है तुम भी जाओ लिपट जा और अच्छा हो जाएगा न प्रशंसा से कुछ लेना है ना अपमान की कोई बात है राह अपनी है जाना अपने रास्ते है और जब तक मैं अपने इस रास्ते पे अपने को मिटाऊंगा नहीं नया रूप गोविंद में मैं पाऊंगा कैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इस रूप में भी बने रहो और आपका एक नया रूप और जन्म ले ले हो सकता है क्या तो इसको जाना होगा तभी तो नए रूप को आना होगा और हम हैं कि मिटने पूरा जी ने हम तो अपना दम्भ सजाए बैठे हैं। मैं जमाए बैठे हैं, मैं मेरा घर मेरा परिवार मेरे अपने मेरे पराये, मेरे मित्र मेरे शत्रु अरे इतना बड़ा बाजार मिटा पाएंगे अब? लगता है यू ही मिट जाएंगे सोते को जगाए कोई जगते को जगाए कैसे बड़ी विचित्र बात है कहा जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी मैं न मेरा पता खो गया है उसी की मस्ती है उसी की राह है उसी की मौज है उसी का रोमांच है और प्रेम गली अतिशा करी जहां में दो न समाये ये बीच बसाने वाली कल्पना आ सकती है भक्ति नहीं है एक सड़े हुए बाजार है और एक बड़ी गिरी हुई घटिया मानसिकता है और जब इस परिपा को मानसिकता में कि हर ओर वही गां रहा हर ओर से उसकी अनहद नाद है सभी भी दिखता है रोम रोम में समाया है वो मुझमें यहां बसा है मैं उसमें खो गया हूं मैं गई है खत्म हो गई है तब अगली अवस्था आती है अहम ब्रह्मास्मि यहां से मैं फिर लौटती है लेकिन ये मैं वो मैं नहीं है जो मिट्टी थी ये मैं वो है जो अब ये मैं है जिसमें प्रभु और भाद भगवान दोनों जुड़ के एक हो रहे हैं भेद नहीं है यहां अभेद रूप बन रहा है क्या हम ब्रह्मी वो ब्रह्म मैं बन रहा हूं उसी में ढल रहा हूं तो वही बन रहा हूं वही रूप ले रहा हूं तो जो थे ऋषय में पढ़ा भी था कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के दस इंद्रियों रूपे दस फन वाला नाक का समाधि करने लगे थे तन सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ जहां हमने पहला ऋषि वेद का पढ़ा वो कर सामग्री मेरी यज्ञ आत्मज्वालाओं में हिरणी धाराओं में लौटती स्वर्णिम धाराओं में लौटती धारणा के कृष्ण रूपी सांचे में ढलने लगी थी जो भावना का सांचा मूर्ति का था आज उसी में ढल रहा हूं तो वही तो बन रहा हूं उसी में ढलने लगी थी बनने लगी थी मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा था अतीत मिटता नहीं तो भविष्य बनता कैसे ये रोग कहां से आता और हमने तो अतीत के भी अतीत को जमाना चाहा है। हम मिटेंगे हम जोड़ेंगे कैसे हम जुड़ेंगे कैसे सूखे पत्तों की तरह हवाओं में फड़फड़ाते फिरेंगे जन्म दर जन्म हमें राह कौन देगा क्योंकि हमने जुड़ना नहीं चाह जिन टहनियों ने रस दिया है हमें उन टहनियों से भी शिकायत है जिस आत्मा ने रहा दी हम उस आत्मा से भी नाराज हैं हाई ये नहीं दिया इतना और देना चाहिए था वो पत्ते जो करते हैं नफरत अपने ही पेड़ से टहनियों से उठ के अलग हो जाया करते हैं और फिर वो आंधी में प्रेतों की तरह धूल के साथ यत्र तत्र भटकते रहते हैं इसीलिए कहते हैं एहसांश और अमोश का कोई भगवान नहीं होता और उसने हमें हर सांस दी और हमने कभी उसे नहीं माना उसने हमारी जूठन को रखने बदला और हम उसके नहीं हुए कितनी विचित्र बात है हमने इन हर यशगान अपने गाए हमने हर सही अपने को लगाई हमने किया है कभी उसे नहीं जाना कि वो करता है और जानना ही नहीं था उसमें मिटाना था और मिटाना ही नहीं था फिर यूं उभर के आना था अभी भक्ति की अवस्था दूर है ये उसके पहले की अवस्था है वो इबादत मिलाद को भक्ति कहते हो मैं नहीं जानता वो उनकी बातें हैं सनातन धर्म भक्ति योग की अंतिम अवस्था से उत्पन्न होती है पहले से नहीं पहले तो मैं भक्ति मार्गी हूं भक्त बनने के प्रयत्न में लगा हुआ हूं हुआ कहा हूं अभी तो सारी आसक्तियां मुझे ज्यादा जरूरी दिख रही हैं भजन से भी ज्यादा कीमती है तो मैं भक्त हुआ कहा लेकिन मेरी अंधता मुझे सोच और समझ से भी नीचे गिरा देती है और मैं झूठे सर्टिफिकेट सड़े हुए पत्तों को माथे से लगाकर उसका मुकुट बनाया करता हूं और उसकी सड़ांत और दुर्गंध को सुगंध बनाया करता हूं ये अवस्था है मेरी और समझते है कि हैं कि हमने बहुत तो अच्छा काम किया है मेरे ही शरीर में जन्मने लगा मैं अहम ब्रह्मास्मि उस ब्रह्म को उस मूर्ति रूपी ब्रह्म के सांचे में आज मैं रोम रोम ढल रहा हूँ मैं पल रहा हूँ मेरी सारी मना स्थितियां उसी में समाई हैं उसी का रूप है उसी का रस है और उसी में मेरा मैं जा रहा है ढल रहा है पल रहा है रूप ले रहा है सबके लिए मुझे आसक्तियों से उपराम होना था यहां तो निभाना है असली राह तो भीतर है जीना तो उसी के साथ है जो सांस दे रहा जो धड़कन दे रहा जिसने क्षण दिया है क्षण उसी के साथ बिताना है बाहर तो जीवन एक यात्रा है सफर में है सबके साथ सहयोग करेंगे जहां जितनी जगह मिल जाएगी बैठ जाएंगे यात्रा है बीत रही है बीत जाएगी पर मैंने तो कहा यही पसरना है यात्रा जाए चूल्हेवाड़ में मैं मैं रहूंगा मेरी मैं जाने ना पाए और इस मैं ने मुझे कुछ बनने ना दिया उसका होने ना दिया और तब हवा आई अवस्था सोह मास में सोहम क्योंकि हम इन महावाक्यों को विस्तार से पहले भी ऋषि में पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा बहुत संक्षिप्त महिला है सोहम अस्मी सोस्मी सोहमा अब वो वो है और मैं मैं ऐसा नहीं है हम दोनों दोनों ही नहीं है ये एक रूप प्रकट हुआ है यहां जीव और आत्मा का भेद नहीं है आत्मा ही जीव, जीव, जीव है जीव या एक हो गए हैं तो क्या स्वामास तो उसमें हमने उदाहरण में पढ़ा था वेद में भी उदाहरण आया है मैं ऋचाऊ के सीधे अर्थ कर रहा हूं कि तुमने देखा अंडे का जल अंडे में क्या है खोल और पानी क्या सुनको सांचा है कि इसमें चोच बनेगी इसमें टांग बनेगी इसमें ऐसा है क्या तुमने देखा अंडे का जल धारणा के साचे में तत्व ध्यान के मार्ग से तेजोवसी, वो समाधिस्थ एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते ढलने लगा पल्ले लगा अहम ब्रह्मास्मी और धीरे धीरे वो चिड़िया के बच्चे का रूप लेने लगा न था साचा न और कुछ था केवल धारणा का सांचा था और मूर्ति बाहर थी मैं भी धारणा का ही तो सांचा ले गया था भीतर इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की संधि विचेद करो ब्रह्म धन अंड ब्रह्मांड अंडे की बात कर रहा हूं अंडे की बात कर रहा हूं से वो बना वैसे ही मैं भी बन रहा था और जब बच्चा पूरा हो जाता है तो क्या खोलो में बैठा रहता है आ बिल्ली खाना ना जाएगी अंडे को फोड़ करके निकल जाता है पेड़ की फुलगी खोजता है तो वो गया जब मुंह पूर्ण मेरा तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड रूपी इस कपाल को फार जगमक में रूप को धारण करता हुआ बाहर खिलौना खिलाड़ी बना उपासक उपास्य हो गया भक्ति की रा आगे बढ़ गया भक्त हो गया ये गीता में भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि शुक्ल कृष्ण गति जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्य आने आवर्तते पुनः तो रास्ते या तो उसका हो जाएगा तो अनंत को जाएगा नहीं तो सूखी पत्ते की तरह हवाओं के साथ प्रेत योनियों में बटक क्या रहेगा सोचना तुझको है तो कहा राजन उस भक्ति की अवस्था को पाने के लिए ही भगवान ने यह दुर्लभ विष्णु ने लीला अवतार धारण किया है ये कथाएं तत्व से जानने की हैं ये कोरी कहानियां नहीं है और आज की ऋचा भी ले लो हुँ? पहले कहा था कि भक्ति के लिए क्या करना है पिछले ऋचा से एक ऋचा पूर्व से लेते हैं कहा तदुन्ना तद देवाहूस्तम के तो वद आविचे शुन शिपो यहाजा वरण विमो तद्दीन निश हर समय, हर सांस में सा उसी की ज्योतियों का तेजोसी उसकी ज्योतियों का कि उसका उसी में अपने आप को बसाते हुए उसी में मन को सुबह देते हुए उसी की ज्योतियों में अपने आप को स्मरण करते हुए मौन गुनगुनाते हुए उसकी स्थित हो जाए उसमें बस जाए उसी की जो ज्वालाओं में स्वयं को अर्पित कर दो कर दें। को कि जो देना शेप जो धरती पर रह के चलने वाले हैं ऐसे भी यदि सुना से भी हैं, अर्थात जो सोते हुए भी उसमें रह सकते हैं सावधान है कहा ऐसे हम सब हैवद मौन होकर उसी में ग्रहण होते जाए सुमान और इस प्रकार हम सबका जो राजा है क्षीर सागर का देवता हमारा आत्मा है वो हमें उस अनंत की राह ले चले हम बाहर के विषयों को ये झूठ कपट के दिखावों को इस शिकायत को आकर्षण और विकर्षण से ऊपर उठे हम भूल जाते हैं कि जब सब में वो बैठा है तो हम सिर्फ अपने को धोखा देते हैं किसी को झुकना नहीं पाते हैं और यही बात आज फिर कही है इस ऋचा में वर्तमान ऋचा में कहा सुन शेपो है वृभीत अस्त्र स्वा आदित्यम बद अव राजा वरुणा सृज्य सास्रिज्य, साज्यात विद्वाम और तो पाषाण ये आज की ऋचा है इस रविवार की शुणाशिपो तो अर्थात क्षण को वैसे श्वणाशेप का अर्थ हमने बताया श्वान निद्रा होता है और एक दूसरे व्याकरण से हम इसको सूर्य भी मान सकते हैं हालांकि वो स्पष्ट अर्थ में नहीं आए स्वान निद्रा माने कुत्ता सोते में भी जरा सी आहट पर अपने मालिक के हित में जाग उठता है सावधान हो जाता है तो जो असावधानी में भी प्रभु नहीं छोड़ते हैं इसकी अवस्था क्या है सड़क पर तीन लोग जा रहे हैं एक को ठोकर लगी और गिरा उसके मुंह से निकला हे राम ये शब्द उसका सोचा समझा नहीं था झटके में असावधानी से आया था तो ये वाक्य सुनाक्षेप है दूसरे को भी ठोकर लगी और उसने मोटी सी भद्दी गाली दे डाली ये उसका सुनाक्षेप है असावधानी में निकला असावधानी में जो शब्द मेरे से निकलते हैं वो मेरी असली पहचान हो वरना मुंह पोत करके मुंह चमका करके और झूठ और कपट के नाटक करके हम सिर्फ अपने को धोखा देते हैं सिर्फ अपने साथ विश्वासघात करते हैं तो कहा सुनासी को क्या सावधानी में भी जाने अनजाने में भी मेरा अंतर उसी को गा है उसी में डूबा रहे रोम रोम मेरा उसी उसी में में बसता रहे उसी के में, उसकी कृष्ण ज्योतियों में हमेशा पलता रहे आदित्यंग उस आत्मा रूपी सूर्य में दुर्प देशोबद और मैं प्रतीक्षण तीव्रता से उस क्या ये तड़प है हमें या कि अभी यहां से निकलते ही बहुत सारे काम करने हैं स्वामी जी बहुत सारी जरूरतें हैं वेद कहीं और ले जा रहा और जरूरत कहीं और भगा रही कैसे हुआ लेकिन एक युग था जब आपके पूर्वज इसी राह जाते थे क्योंकि वो जानते थे तो मनुष्य की योनी तो एक छोटा पड़ाव है जीवन तो एक महायात्रा का नाम है कोई पागल होगा जो क्षणिक ठहराव के लिए सारी यात्रा बर्बाद कर दे पाप की चट्टानों के नीचे दफन कर दे यात्रा को क्यों करेगा वो पाप क्यों करेगा वो गलत काम क्यों वो अपनी गलत मनस्थितियों के साथ भटकना और फिसलना चाहेगा नहीं जाएगा लेकिन पाप ही जिसका मुकद्दर है वो फिर फिर वही गलती दोहराएगा याद रखो और उसकी उपलब्धि नहीं अपनी कमजोरी मानोगे जब तुम कहोगे कि कपड़ा मैला है तभी तो साबुन उठा के धोगे और जब तुम कहोगे कि मेरी गलती नहीं है मैं बिल्कुल सही हूं ये मैल नहीं है ये मॉडर्न आर्ट है तो उसे समेट के सहेज के रखोगे फिर कायोगे तो क्यों धुलोगे कैसे साफ हो जाओगे तुम तो? और यही हम करते रहे हैं तमाम उम्र इसीलिए तो भक्त नहीं बन पाए खाली भक्ति का स्वांग भर पाए हैं नाटक कर पाए जिसके लिए जीना था जिसका होके रहना था उसी के नहीं हो पाए अब ई नो कहा इस तरह अपने को जोड़े अब ऐ उस सूरज के साथ उस उत्पत्ति के साथ अपने आप को बांधे वो जो राजा वरुणा वो जो क्षीर सागर का आकाश का देवता है वो जो मेरे शरीर आकाश में बसा हुआ है सृज सृज्या उसके साथ जुड़ के जन्म ले उसी में जन्म लें जो अभी हमने अहम ब्रह्मास्मि और स्वाम को पढ़ा है क्योंकि सृज्या की जरूरत थी इसलिए मैंने वो पांच माह बाकी बहुत संक्षेप में दोड़ा कहा अवैनम राजा वरुणा सात विद्वान किन पांचों महावाक्यों के इस ज्ञान को सदा सामने रखे इस राह से हम कभी ना हटे कोई अतृप्ति कोई इच्छा हमें इस मार्ग से दूर न जाने दे तो कहा अवैनम राजा वरुणा कि उस क्षीर सागर की अधिपति की राह है सज्ञिया उसी के साथ जुड़ करके उसी में जन्म लें, वो वो रहे मैं मैं रहू ये ना हो अब एक हो जाए अदब्ध हो और उसी में मेंदब माने स्तब्ध उसी में अटल समाधिस्त हो पाषाण संपूर्ण बंदियों को काटते हुए वो तो अंतिम मुक्ति को जाए अनंत की राह पाए ये आज की रिचा है यह कहना कि मैंने भजन गा लिया है आप छूट बोलते हो आपने भजन तो विषयों के गाए हैं भगवान से ज्यादा और उसकी राह वाले, फिर गलत राह नहीं जाते हैं तो कहा सुना शेको हैवत, वीत अश्रीवाह आदित्यम द्रुवेशु बीन राजा वरुणा ससृज्य विध्वाम अद्ध विषाण ये इस ऋचा में उन्होंने हमें इन पांचों महावाक्यों को दोहराने के लिए कहा है कि सांस सांस में धड़क में इस सत्य को दोहराता चल जब वो में है तो मैं भी उसमें हूं और मेरा वही सर्वस्व है वही राह है वही रास्ता है वही पटरियां हैं वही रेलगाड़ी है और मैं उसी का यात्री हूं बाकी यात्रियों से तो निभाना है मुझे इस यात्रा में जैसे विरक्त भाव से सबके साथ सहयोग करना है आशत तो मुझे अपने आत्मा में होना है तो कहा सुना आशीप तो देखो तुम्हारे मन में जब भी किसी के लिए शिकायत है तो अपने को तुरंत पूछ लेना कि उसमें इतना आसक्त क्यों है कि तुझे शिकायत है बिना आसक्ति के शिकायत नहीं आती अपनी अपनी छोटी छोटी कमजोरियां पकड़ना सीखो तुम्हें कि किसी के आने की इंतजार और चाहत क्यों है क्योंकि तू आत्मा से जुड़ा नहीं है नहीं तो हर चीज में उछलना फुदकना क्यों है अपने से पूछो उत्तर मिल जाएंगे और जो मांझते हैं जो धोते हैं वही तो धुलेंगे वही तो पवित्र होंगे जो मांझे धोएंगे नहीं जो मैल को भी अपनी उपलब्धि बनाएंगे वो कैसे धुल पाएंगे बेटा और यही हम कृष्ण की कथा में बराबर शुभदेव जी महाराज से सुन रहे हैं कि जब फंस को लगा कि मौत उसके हाथ से निकल गई तो उसने पूतना को भेजा पूतना की कथा में थी पोत माने पवित्रता माने नहीं उस कथा में कहा है कि आचरण की हर अपवित्रता को धोना है और हमने कहा धोना ही नहीं है उनको यदि आज हम धोने हुए उतर आए अरे वो हमारे भीतर बैठा है वो तो यात्रा में हमारी गाड़ी का ड्राइवर है सारथी है वो कौन रोक सकता है हमको मंजिल तक पहुंचने में लेकिन क्या हम उसे समर्पण देना चाहते हैं क्या हम उसकी होना चाहते हैं क्यों नहीं पूछ लेते अपने आप से अगर हम उसको होना चाहते हैं तो हम झूठ के कपट के नए मेरों के विषयों के और आसक्तियों के हम क्यों होना चाहते हैं? सौ जगह तो घर बनाए नहीं जाते हैं ऐसा करने वालों को कोई सचरित्र नहीं कहता वो बड़े पतित नामों से याद किए जाते हैं हम उस एक के क्यों नहीं हैं? हम उस एक में बंधे क्यों नहीं हैं? और हमें दूसरों की चाहत और शिकायत दोनों ही क्यों है अरे जैसे रखेगा रह लेंगे ये बड़ा परिपक्व मार्ग है हा जिसे देखो वो अपनी कमजोरियों के कारण पैसा किया ढूंढ रहा है चाहे वो महंत है चाहे वो धनना सेठ है वो चंदे चेले चाहता है वो पैसा चाहता है वो गंदा तवीज करके ठगना चाहता है क्यों चाहता है क्योंकि उसके पास श्रीहरिधन नहीं है वो निर्धन है कंगाल को पैसे की भूख बहुत होती है पैसे वाला चाहे जब फेंक दे क्योंकि वो इसकी निसारता को जानता है तो फेंक सकता है गरीब आदमी पैसे की अतृप्ति नहीं उतनी जल्दी छोड़ सकता जितनी जल्दी अमीर आदमी छोड़ सकता है क्योंकि वो जान गया है कि ये पूरी बकवास है अब यदि वो जान गया है तो नहीं है जो मानता है कि वो खोखला है उसे चाहिए वो क्यों नहीं भागेगा पैसे के पीछे अपने खोखलेपन से डरता हुआ इस आश्रम में इतने बरस हो गए मेरे मेरे साथ भी लोग जुड़े और अपने खोखलेपन के लिए उन्होंने यहां पर भी अपने अपने खेल खेलने चाहे केले भी उनसे पूछा कि यहां रहते हुए भी मेरे साथ इस सन्यासी के साथ कि जो एक पतली तलवार की धार पे चलता है जिसका हर खिड़की दरवाजा खुला है कि जैसे वो रखेगा रहेंगे तो फिर भी तुमने साहस नहीं आया फिर भी तुम रहे उन कायरों की तरह क्यों अरे जैसे रखेगा रहेंगे जब भूख भी उसी की दी है भूखे मरना होगा तो मर जाएंगे क्या फर्क पड़ता है शरीर भी तो उसी है लेकिन पाप नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो इसमें यात्रा लंबी है एक छोटे से ठहराव के लिए क्या पाप को लपेट लें और तुमने झूठे दम्ब और मिथ्याभिमान के लिए पाप लपेटे हैं क्यों यदि हम अपने से प्रश्न करने लगे तो आज हम सब दुलने लगे और हमें वो अमर राह मिल जाए क्योंकि वो बाहर नहीं भीतर है साथ है जुड़ा है हंग संग है और फिर भी दूरियां हम बनाए बैठे हैं उसने तो हर सांस दूरी मिटाई है हमारी हम क्यों नहीं सुधर सकते हम क्यों नहीं पूतना मार सकते क्योंकि भगवान ने पूतना मार के ये नहीं दिखाया है कि तू भजन गा ले मैंने पूतना मारी ना ना, ना। बिरदा बली ये भाणगिरी धर्म में नहीं होती है उसने मार के दिखाई है हमारे पिता ने कि मेरे पुत्र तू भी अपने जीवन में इन पूतनाओं को मार नहीं तो ये पूतनाए तेरे सारे अमृत को जहर दे जाएंगे और महापतित योनियों में भटकाने ले जाएंगे प्रभु इसलिए लीला नहीं करते कि तू भजन गा ले कीर्तन करके चला जा नारायण की लीला कथाओं में लीला इसलिए करते हैं कि मैंने तुझे बनाया है तू मेरा पुत्र है तू भी अपने मन की हर पूरा को अर्थात दो भावनाओं को मार और आज पूतना सारे भूमंडल को खाए जा रही है एक युग था जब शिक्षा की देवी सरस्वती थी सरस्वती का अर्थ समझो सरस समझते हो ना ये खाना सरस है सरस माने जो रस से पग हो तो विद्या की देवी कौन है सरस्वती अर्थात सरस ज्ञान को देने वाली जीवन को रस में बनाने वाली जीवन को सरस करने वाली विद्या की देवी का नाम क्या है सरस्वती अब नहीं है अब पूछना है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी भूस के लिए तुम सब औलादे पढ़ाते हो तुम सरस्वती के पास भेजते हो या पूतना के यहां अपने बेटे पढ़ाने को ले जाते हो चाहे बताओ तुम्हें को आज वो सरस्वती के वरद पुत्र हैं या पूतना के पूत हैं कहा और भटकना है तुमको आते स्वामी जी वो झूठ बोलता है वो गलत काम करता है मैं पूछा पढ़ाया के लिए था इसी के लिए तुम और बनाया भी यही था तुमने उसको आज पूतना शिक्षा की देवी है पूतना सभ्यता है पूतना समाज है पूतना धर्म है पूतना कर्म है और गोपाल कह रहे हैं पूतना कुमार बड़ी मुश्किल बात है ना पूतना नाता है पूतना रिश्ता है पूतना तुम्हारा घर परिवार है पूतना ही तुम्हारे संबंध है झूठ दिखावा धोखा अगोपाल मार के कह रहे हैं कि जो पूतना मारे वो मेरी राह है कहो कि पूतना मारनी है कहो कि जो दिन बीते बीत गए गोविंद आज हमारा संकल्प है कि हम कोई झूठ और पवित्रता को जीवन में स्थान नहीं देंगे हम तुम्हारी स्निग्ध भक्ति में ही नहाते रहेंगे तुम्हारी ज्योतियों का ही पान करेंगे नारायण अब भूल नहीं करेंगे है मजबूती एक छोटा संकल्प लेने की तुम्हें तो मानूंगा कि तुमने पूतना की कृष्ण कथा सुनी है नहीं तो मत झूठ बोलना कि तुमने कथा सुनी है तुमने भागवत की कोई कथा नहीं सुनी है तुम झूठ बोलते हो क्योंकि उस कथा में तुम नहीं थे तुमने सुना भी नहीं जो आज पूतना मारेंगे वही इस कथा का अमृत पाएंगे कहो कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे कहो कि आज के बाद कोई झूठा दिखावा नहीं करेंगे कहो कि आज के बाद किसी अपवित्र इच्छाओं और तृप्तियों के पीछे नहीं भागेंगे कहो कि पूतना मारेंगे और सदा हर सांस उसके मनोहारी रूप में हम सदा बसे रहेंगे पूतना मर जाएगी कथा आगे बढ़ेगी सुना है कंसने के मारी गई पूतना काश हमारा मन कंस भी सुने कि हमारे जीवन से भी गई पूतना अरे अब तो छोड़ दो सत्संग अति दुर्लभ होता है उसकी दया ना होती तो हम सब जुड़ते क्या जब वो चाहता है प्रभु की तड़फ है और हम जुड़े हैं तो कहो कि आज पूतना मारी है आज के बाद हम किसी कीमत पूतना को नहीं आने देंगे हम मार के दिखाएंगे इसे हम इसे अगली सांस अब अग नहीं लेने देंगे अपने जीवन में अपने आचरण में विचार और व्यवहार झूठ नहीं बोलेंगे झूठे दिखावे नहीं करेंगे झूठी अतृत्यों और आसक्तियों के पीछे अब नहीं भागेंगे हू की पूतना मारी है कंस दुखी है वृंदावन आनंद में है कि आसुरी पूतना मारी गई कन्हैया ने मार दिया प्रभु ने लीला करी हम उस लीला के अमृत के पात्र बने कंस के साथी ही ना हो जाए कंस बहुत दुखी है कंस को लगता है कि जिस जहां पूतना मारी गई है वहीं उसका काल छिपा बैठा है वहीं उसका काल छिपा बैठा है अरे भाई 50 साल का पाकिस्तान जब कल रात को सुधरने की बात कर सकता है तो यार तुम क्यों नहीं सुधर सकते हा? एक पूछना नहीं मार सकते इतने कमजोर कायर क्यों हो बेचारे मिया मुशर्रफ रो रहे थे लेकिन बोले तो जा रहे थे तुमसे एक बार भी हंकार भरा गया कि आपकी पूतना मारी इतने कमजोर का है वो भाई है? उसने कहा कि मैं अपने आतंकवादियों को खुद मारूंगा है? अपनी फसल खुद उजाड़ूंगा कितनी बड़ी बात कहती उसने बाहर आ गया कहां से बड़ा दुखी उसने त्रृणव्रत को बुलाया है ये पूतना का भाई है बहन भाई दो हैं पूतना के भाई को त्रिणाव्रत को बुलाया अति बलशाली महामायावी असुर है हम सब में रहता है भागवत की कथाएं भागवत के अधिपति भगवान गोविंद की तरह पूरी माँ भागवत हम सब में रहती है जो तत्व से नहीं जानते हैं वो कथा सुन करके भी नहीं सुन पाते हैं और कायर की जिंदगी कोई उपलब्धि नहीं होती है मुझे कृष्ण सत्ता में जीना है ना कि भौतिक वैसाखियों में पंगू होकर रहना है बैसाखियां मुझसे सहारा ढूंढे अच्छा है लेकिन मैं उनके सहारे जीऊ और ईश्वर भूल जाए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मैं मकान को आइडेंटिटी दू ना कि मकान से आइडेंटिटी सीख करूं मैं अपने पद को गौरवान्वित करूं कि मेरे नाम से पद की महिमा हो ना कि मैं पोस्ट के द्वारा जाना जाऊं कि फलाना अफसर है अगर मैं पोस्ट के द्वारा जाना जा रहा हूं तो मैं बैसाख ही नंदन और मेरे को पाके पोस्ट का सम्मान बड़ा है तो पोस्ट मुझ का मैं बैसाखी नहीं हूं मैं तो पोस्ट का अधिष्ठाता हूं ना कि उसकी बैसाखी का सहारा लिए कोई पंगू याद रखो इस बात कि मकान मुझ से आइडेंटिटी ले मकान खोजे पहचान मुझ से। ना कि मैं मकान से अपनी पहचान बनाऊ जब तक मेरी सोच नहीं बदलेगी मुझे भक्ति नहीं मिलेगी त्रिणाम को भेजा कि तुम जाओ और जाकर आज उस बालक को खत्म करो जिसने तुम्हारी बहन को मारा है वही लक्ष्य तुम्हारा है मायावी असुर है ये दिखता नहीं है तुम देख नहीं पाते उसे इसको देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है ये अदृश्य रहता है तृण माने अरे बताओ ना भाई तृण माने तीन का और आवर्त माने गोमंडर डेजर्ट डेविल्स कहते हैं अंग्रेजी में वो गुनीरी जो बोलते हैं हवा का गोल सा चक्कर आता है ना आवर्त लेता हुआ और जो हर चीज को तिनके के जैसा उड़ा देता है उसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे त्रिणावर्त तो बवंड दिखता है क्या कहा दिखता है धूल आंख में घुस जाती है धूल से ही पहचाना जाता है रूप कहा दिखता है उसका हाँ तो त्रिणावर्त आया है ये अपवित्रता पूतरा का भाई ये भी हम सब रहता है भगवान ऐसे नहीं है कि कोई असुर आया तो उसको मार दिया नहीं अगर ऐसी बात होती तो नारायण इच्छा करते हुए असुर पैदा ही नहीं होते हा तो प्रभु आने का कष्ट क्यों उठाना पड़ता नहीं वो आए हैं तो हमें पढ़ाने के लिए जैसे अध्यापक लीलाओं के द्वारा प्रतीकों के द्वारा बच्चों को अक्सर ज्ञान कराता है कि जिससे पाठशाला में ये पास हो अच्छे नंबर लाए इस मनुष्य योनि की कक्षा में हमें पास कराने के लिए परमेश्वर ने लीला अवतार धारण किया है क्यों और वो उन्हीं आशाओं को लाए हैं जो हम सब में रहते हैं ये गुरुकुल की कथाएं हैं हम आपके पूर्वजों के बचपन को धोते और पवित्र करते रहे हैं ये कोई लॉलीपॉप कथाएं नहीं है एक है। है, अभी भी आता प्रैक्टिकली भी आता है अभी कुछ साल पहले दिल्ली में आया था तो दो की पूरी बसें अजमेरी गेट में उठा करके और सारी बिल्डिंगों के ऊपर ले गया भरी हुई उठा के दिमा नीचे और जब हम स्पेस में चलते हैं तो ये जो तीर्णावर्त हैं ये इतने इतने बड़े हैं कि एक धरती जैसे प्लेनेट तो उसके सामने कोई मतलब ही नहीं रखता और बरसों चलते रहते हैं इतने इतने बड़े ये डेजर्ट डेवल्स हैं वॉटर डेबल्स हैं ये रहते हैं और ये तीर्णावर्त है तीर्ण तीन का अवर्त तो ये महाबलशाली असुर आया है सारे ब्रिज को उसने अपने में घेर लिया और चारों तरफ धुआं धुआं धूल धूल उड़ने लगी तिनके उड़ने लगे कि भई असुर त्रीणावर्त का प्रभाव वो अपना बढ़ाता जा रहा है हर चीज आसमान में उड़ रही है हा उड़ती चली जा रही है त्रव्र देखता है कि सबकी आंखों में धूल है और आंगन में कन्हैया लेटे हुए हैं और सब गोपियां भी और सबकी आंखों में धूल है सब भाग रहे हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा नीचे उतर करके कन्हैया को उठा लेता है और कृष्ण हमारी भक्ति है कृष्ण हमारा संकल्प है हमारा भक्ति संकल्प है उठा लिया है उसने हम सबकी कहानी है और उठा करके त्रिणाव्रत उठता चला जा रहा है गगन की ओर और उसने सोचा कि वहां पर ले जाकर के और इसको नीचे पटकूंगा तो ये मर जाएगा चखना चूर हो जाएगा क्योंकि त्रिणा वर्त तो ऐसे ही करता है चट्टाने बसे सब तिनको के जैसी उठा लेता है लोगों की छतें उड़ जाती हैं हाँ तो त्रेणा ले गया है कि नहीं आपको भगवान ने देखा कि त्रिणाव्रत उठाना चाहता है तो भगवान ने अपना वेट बढ़ाया है अरे तू भी अपने संकल्प का वजन बढ़ा प्रभु करके दिखा रहे हैं इतना वजन बढ़ाया है कि त्रिणावर्त उनके त्रिणा व्रत का भी वध हो गया है कृष्ण ने मार के दिखाया है कि तुम सबको अपने जीवन में त्रिणा मारने तो ये त्रिणाव्रत क्या है अतृप्तियों इच्छाओं के गलत इच्छाओं के जो आवेश और आवेग आते हैं जो तुम्हारी बुद्धि और सदविवेक का सर्वनाश कर तुम्हें पतन के महा डगर पर नीचे से नीचे ले जाते हैं कि तुम अपनी शर्मिंदगी को खुद भी देखना ना चाहो तुम्हें उस अवस्था में खड़ा कर देते हैं ये तिरणावर्त ही तो है बदला क्रोध आवेश अभी तो बड़ी सुंदर की कथा सुना एक उदाहरण देते हैं एक बार ओबरा में रहा था हम भी थे घटना है तो गीता के ऊपर एक बाबा जी बोल रहे थे स्वामी जी हमारे कि क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध महापाप है महाविनाश है तभी माइक फेल हो गया बोलते बोलते उनके माइक फेल हो गया तो वह मंच से उतरे और बिजली वाले पे जो उन्होंने झाड़ बखाई सब लोग सुन रहे थे उसके बाद जब हम मंच पे आए तो हमारे पास एक पर्ची आ गई कागज की एक पर्ची आई कि बाबा जब ये मंच पे तो सबको कह रहे थे गुस्सा नहीं करना चाहिए नीचे उतर के इन्होंने बिजली वाले पे इतना गुस्सा किया है ये उपदेश के अपने को नहीं देते तो जब पर्ची आई बोले पहले इसका जवाब दीजिएगा तब हम आपको सुने तो हमने कहा हमने कहा अच्छा बैठ जाओ लड़के थे खड़े हो गए हमने अच्छा बैठा मेरे सवालों के जवाब देना हमने कहा तुमने रामलीला देखी है बोले हां देखी है तो हमने कहा रामलीला में जो लड़के पात्र करते हैं डायलॉग बोलते हैं क्या मंच उतर के भी वही करते हैं मारपीट ना हो जाएगी दशरथों को शल्या बने अगर मेरी डायलॉग बोल दिए तो भाई वो मंच की बात नहीं बाबा जी की ये तो मंच से उतरी बात है <laughs> ये मत करो यदि कथनी और करनी का भेद हो गया तो तेरा तेरे नहीं भेद हो गया वहां तक तू पहुंचेगा कैसे है? कैसे पहुंचोगे वहां तक विषयों के सुख ऐसे ही हैं जैसे कुत्ते के मुंह की हड्डी कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो वो चबाने लगता है हड्डी होती है सख्त उसका अपना जबड़ा फट जाता है तो अब उसके अपना ही खून जो है वो रिसने लगता है तो हड्डी को पकड़ के चूसते हुए समय तक हड्डी में से रस आ रहा है तुम्हारी कामता तुम्हारे विषय तुम्हारी चाहत तुम्हारी, तुम्हारी अतिरिक्तियां वो सब कुत्ते के मुंह की हड्डी ही तो है मैं एक सवाल फेंकता हूं आप पर कि कोई व्यक्ति है वो नपुंसक है वो उस विषय को भोग ही नहीं सकता क्या फिर भी वो भोग सकता है? तो वो आपने भी किसको भोगा था अपने पुंसकत्व को ही तो अपनी इंद्रिय की सामर्थ्य को ही तो मैं गीता का ही वाक्य उठा रहा हूं ये तो फिर आप भटकते भागते क्यों फेरे थे आपने गलत काम क्यों किए आप अतृप्तियों के रास्तों पर क्यों गए आप शास्त्र सम्मत कर्म तक सीमित क्यों नहीं रहे क्योंकि हमने हर व्यक्ति भोगता अपनी ही आत्मा को है ना कि किसी एक्स को वाई को या जेड को तो जो एक सामाजिक धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत एक परिवार की मर्यादा थी क्या आप उसमें सीमित रह करके अपनी ही आत्मा के सुख से जुड़े नहीं रह सकते थे क्यों भटके आप क्यों त्रीणावर्त बन गया क्यों भागे आप? और कुत्ते के मुंह की हड्डी ही तो थी जो आप चूस रहे थे इन भटकाओं में रखा क्या है रसगुल्ला है क्या इसमें रस है एक चित्र दिखाते हैं हम कल्पना करें कि आपका आप अपनी बैठक है आपको लगा कि टीवी के बिना तो कोई मजा नहीं आता टीवी भी आ गया आ गया उसमें बढ़िया गाना चल रहा है आप देख रहे हैं उस गाने में एक नृत्य भी हो रहा है फिल्म भी चल रही है आप उसका भी आनंद ले रहे हैं आप कह रहे हैं इसके बिना तो घर सुना है देखो ना कितना अच्छा लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है इसमें भी टेलीग्राम आ गई कि आपका जवान बेटा जो प्रदेश में था उसका भारी एक्सीडेंट हो गया है तुरंत तो पहुंचो देरी बिल्कुल नहीं करनी उस तार ने आपके भीतर कुछ तोड़ा कुछ शीशे सा चकनाचूर हो गया झनझना जन गया और अन्न धाना बंद हो गया टीवी यथावत चल रहा है गाने में और नाचने के लोच में भी फर्क नहीं आया है यदि आनंद वहां से आ रहा था तो अब क्यों झटक गया हो मुझे जवाब दो मुझे उत्तर दो भाई क्यों नहीं आ रहा वहां से क्योंकि वो तो यथावत है पहले टेलीग्राम टीवी में ही घुसा है नाचना बंद नहीं हुआ है गाना यथावत चल रहा है तुझे आनंद आना क्यों बंद हो गया है कुत्ते की मुंह की हड्डी थी ये अपने ही आत्मा के आनंद को टीवी के माध्यम से भोग रहा था न कि टीवी से आनंद आ रहा था पूछ अपने से क्योंकि आनंद यहां टूटा था फिर वहां से आना क्यों बंद हो गया था अब मनुष्य की यूनी में कुत्ते के मुंह की, की हड्डियां सूझते रहे और कहते रहे कि तुम बहुत समझदार हो पूछो अपने से आज क्यों नहीं संकल्प ले पा रहे किन हो किन कमजोरियों को तो तुम उपलब्धि बनाए बैठे हो क्यों भटकना जाते हो तो? तुम ये गोविंद रस के अतिरिक्त संसार में और बस कौन सा है उसी को भोगते हुए विष्णु में भी वासनाओं में भी तीप्तियों में भी उससे हटके ये कोई रसी नहीं भूख भोगे कहां से आत्मा को ही तो भोगते हो कहने लगे बंद करो इस टेली टेलीविजन को आग लगाओ इसे अरे क्या हुआ टेलीग्राम टेलीविजन में से नहीं आई थी चलने लगे तो घर वालों ने कहा बहुत भूल जा रहे कुछ तो खा लो